जिसने गुरु चरणों में झुककर कर अपना शीष नवाया

की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु करोतीली मने लागे वृंदा बननी को लागे वृंदा बननी को पाली मने लागे वृंदा बन

घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा घर घर तुलसी

ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी कोवन को आल भनयाग बिंदा

बसे पात पात राधा हो लाग बृंदावन को आलि भलेनावन को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी घर घर तुलसी ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा घर घर

तुलसी ठाकुर मुज दर्शन गो बिल जी को आलि मन लगमल निर बहत जमुना को

भोजन दूध दही को रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहसन आप विराजे मुकुट भरो तुलसी को आली मानी लाग बिंदा

लागे गंधा बने को कुंजना कुंजना हिरातराधिका कुंजना कुंजना कुंजना कुंजना

सपद सुनत मुरली को मीर के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन दिला

Grinda banane ko aali maane lag. Grinda banane ko aali maane lag. Grinda ban. Ghara ghara tulasi, thakur tulaja. Ghara ghara tulasi.

को बृंदगी आली मन लागे वृंदाबन को आली लागे वृंदाबन लागे वृंदावन जागे वृंदाबन को चंद्र

कर के राखियों भक्त अपने भगवान से कह रहे हैं नदगी कल के राखियों तुम नाथन के नशी नाथन की जुम्मन पूरा

चित लाए। तीन खत आए को जाए सूर्य दास हरि को सुमिल करी बहु नया

इसका बेड़ा पार है भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं भाव बिन सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार बांध लेते भक्त मुझको

प्रेम की जंजीर में बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है मैं तो

भगतन को दास भगत मेरे मुकुट तो। भज भजू मैं उनको सन को दास भजे भजों मैं उनको फूटासन को दास

करे करूं मैं सेवा हो सा विष्वासी तो मेरे मन में मध मैट

गले लगाऊं नहीं जाती को ज्ञान नहीं भाकाऊ गले लगाऊं जाति को आचार विचार कछु नहीं देखूं देखूं देखू प्रेम सम्मान भगत नारी

करना पड़ता है। और बिछाऊ, नौकर बनो हजान पग चाकू उज पिछाऊ नोकर बनो हजान खाकू हाँ बैल बनू गड़बारो बिना

सार भक्त की पूरी परण निभाओ सगवान जी ने संकल्प किया है कि राम मंदिर बनेगा निश्चित रूप से बनेगा भगवान का इनका प्रण भगवान का प्रण है पुलसिया चंद्र भगवान आज अपनी परण भी सार भक्त की पूरी परण परण निभाओ, परिभाओ सार भक्त की पूरी परण निभाओ।

चक बनू कहे तो देचे तो जाओ। क्या मैं जाओ मेरे मुकुट नहीं मैं तो

कपट से उसको भी अपनाऊ जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊ भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊान और दंड भेद से सीधे ला,

I love you.

आशीर्वाद बड़े संतों की तपस्या और इस देश की उसमें करता मुझे ही रात जो कुछ बनी बनेगी उसमें करता मुझे ही रा

शीस नवापलता एक

Jai Jai Jai Maha.

अनंत अनत अनंत अनत विघात्मिया

पूरन काम प्रेम देव ृंदावन बिहारी लाल की श्यावल रामचंद्र भगवान की पवन सुख हनुमान जी भरा कि बोलिंदावन बिहारी लाल की भगवान

है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कीर्तन कला निधि पूज्य महाराज श्री के शिष्य श्री शंभु शरण जी लाटा यहाँ पधारे हुए हैं जिन्होंने साथ

जीवन को जो सच्चो लाभ है वो तो प्राप्त कर और मैं तो के में वृंदावन से कथा को तो तो मैंने श्रद्धा से सर कथा में जानो कि महाराज जी को आनंद स्नेह बहुत और तो मैं ये कह सकूंगा मेरे भाई बहन तो आप इतना मेरा परिचय अभी

हमारे भाई साहब सोल के सामने चर्चा हुई करने का एक बड़े कथावाचक मैंने कहा कि नहीं मैं तो महाराज जी की चरण रथ मेरा परिचय कोई पूछे तो इससे ज्यादा खुश होगा मेरे भाई बहन महाराज जी की चरण रथ मैं तो कहा करता हूँ जिनके लिए महाराज जी शंकराचार्य है उनके लिए मुबारक हो जिनके लिए महाराज जी मताभी है उनके मेरे लिए तो स्वमेव माता हो चपिता स्वमेव

मेरा मेरा सर्वस्व महाराज जी के श्री चरण है और आज से नहीं मैं मैं वर्णन नहीं कर सकता मेरे पास वो तो भाव मैं भी प्रकट नहीं कर सकता नहीं मैं जो गाना चाहता हूँ वो हो नहीं पाएगा ये मेरी मजबूरी है महाराज जी से मेरा मेरे जैसे दीन पर उनकी कितनी कृपा है मेरे भाई बहन

लोग मुझे कहते हैं कि हम मिलने गए महाराज जी से और आपका परिचय दिया तो महाराज जी पूछते हैं शंभु का स्वास्थ्य कैसा है मेरा मन इतना भर जाता है कि लगता है कि दुनिया में मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है जिनके बारे में महाराज जी इतना प्रेम और केवल ही मेरा नहीं आपके प्रति महाराज जी को आनंद है उनका और संत की यही को पहचान है

रामचरितमानस में संतों की बहुत बातें गई लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी नहीं संत की क्या परिभाषा करें, कि प्रेम जब मान हो गया

कि महाराज जी हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं कोई कहते हैं हमसे तो मैं उनको समझाता हूँ कि हमारी और आपकी भूल है समान है ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के लिए ज्यादा हो किसी के लिए ऐसे नहीं देखो हमारे आपके हाँ उलझने की ऐसी स्थिति है नहीं तो महाराज जी का प्रेम तो सबके लिए वही है वही समान है मेरे भाई बहन मैंने कलकत्ते में जब महाराज श्री का चाकुर्मास हुआ करता था तो

छे दिन कृपा से पूरा याद आएगा कि नहीं मुझे लेकिन आइए एक जुलाई में उस भजन के आपके सामने रखूँ राखो शर् पड़े की स्वामी स्वरूप

शब्द नहीं है बहुत है। सब सरल राजस्थान की भूमि तो नाचने की देख रहा था महाराज जी कैसा ना था। बहुत आनंद आया, चलेंगे उसमें भी, मैं भी मैं जानता दिखाना आइए पहले बोलिए पहले गुरु बंदना हो जाए गुरु शंकर

कुज चल चल चल चल तारे किस में महिमा कहो नारी जैसे महिमा कहो नारी विराजो कोटि माथे सुभान मिलात कोटि माथे सुभ और करे भजतो

काम। तो, काम। और नाम रतपा शुभ तो शाम नाम, शाम। नाम शाम। सुबह शाम गुर वंदना करे जो चित लगा

संकट मिटे जन्म सुफल हो जाए जन्म सुफल हो जाए

गणेश होए उल्लास के आला गणेश होए उल्लास के आला दिव्य श्री आसन अति देपीराज देख से नाशन रहे

ज पधारो में आज पधारो में आज पधारो गुरु मेरे हृदय करो बुझियार चरण कमल में भक्ति प्रभु दीजिए बा

साक्षात बोने तो बहुत सीधा नाम भगवान राम राम जय राजा

केवल केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है ये आप सब जानते हैं और पिछले वर्ष में कथा में किसी ने भजन मुझे नया दिया बड़ा अच्छा लगा उसके भाव और उससे बड़ा एक मन में नया भाव होता है बहुत अच्छा उसकी गाय बड़ी अच्छी लगी जगत में कोई न परमाने बहुत अच्छा भाव कोई

आजकल बड़े शहरों में जो मकान लेते हैं तो तीन वर्ष के लिए देते हैं फिर उनको बदली करना पड़ता है कई लोग तो कहते हैं भाई और तो सब सुख है लेकिन हमारा घर परमानेंट नहीं है कोई कहता मेरी नौकरी परमानेंट नहीं है कोई को, को, कोई कुछ कहता है, कि मेरा परमानेंट नहीं है लेकिन एक कवि ने बहुत अच्छा कहा कि जब यह घटना घटी मेरे मेरे से घटी लेकिन बड़ा प्रकाश हो गया

पूजन करता प्रतिमा मेरे हाथ से छूट गई गई चीज परमानेंट नहीं बहुत अच्छा इसमें आगे बड़े प्यारे प्यारे हो रहे पहले आप सब गाएंगे तब... अभी मेरे गले की अवस्था ठीक नहीं है आज भी मैं डॉक्टर साहब को दिखाने गया महाराज जी का स्नेह

और हमारे जोशी जी महाराज इन्होंने कहा कि मुझे आना पड़ा वैसे मेरी स्थिति तो अभी वो नहीं है लेकिन आप लोग बोलेंगे तब तब मैंने तो सोचा था मैं वृंदावन में था कि महाराज जी के श्री चरणों में बैठ के आपको राजस्थानी भाषा में नानी भाई का मायरा सुनाऊंगा लेकिन वो स्थिति अभी नहीं है ताली बजाने से काम नहीं चलेगा मेरी स्थिति नहीं है मैं क्या कर भजन को बोलो पहले ताकि मेरा कुछ जोश पड़े

क्योंकि तो तो मेरे मेरा भी नहीं, नहीं है। तो तीन आदमी अब कथा होती तो कम से कम चौदह पंद्रह आदमी पूरे साजबाज रहते लेकिन महाराज जी के चरणों में तो ऐसे ही गाता था पहले आज मुझे पच्चीस वर्ष पहले की याद आ रही है कि ऐसे ही गाता था फिल्म ही बड़ा अच्छा एक भजन में मैं कहा करता था कोई देश विदेश सकल जग भट क्यों अपने घर में आए

प्रभु जी मैं आप ही आप बुला रहे अभी मैं चला तो इस वजन के बोल याद कर रहा था तो आइए इसको पहले पूरा करें फिर मैं आपको राजस्थान रहूंगा जगत में

सुंदर लगने के लिए चमेली का तेल लगाए, लगाए, लगाए, सेंट लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। अब कोई कहे कि क्यों नहीं रहेगा परमानेंट? हमारे हमारे पुराण वेद, संत, समझाते क्यों नहीं रहेगा? लगा दुनिया में जगत है

इस संसार में आवागमन लगा है परमानेंट यहाँ कैसे रहोगे मेरे भाई का

लगा दुनिया में जगत है जी कहाँ से समझ, समझ तो बोलो में आना समझ में आना और कहानी करो दे दुनिया

I got the head in the hole.

राम कथा कथा करते हैं तो तो तो हमको पता है है, कि कि होगी और ये ये टेंट टेंट टेंट सब सब उखड़ जाने गए। अब सब जानते जानते जब पूर्ण हो जाएगा तो टेंट रहे तो टेंट जाएगा, रहेगा थोड़ी। आदि का मंडप बनाते हम उठ लेकिन हमारे जीवन का टेंट उठ जाएगा पता है कि नहीं

अरे तुम क्या राष्ट्रपति या कर राष्ट्रपति या हो प्रधानमंत्री हो कोई कितना ही पद ऊंचा वाला क्यों ना हो काल काले को